जिस तरह से कुंदन लाल सहगल मुकेश मोहम्मद रफ़ी मेहमद कुमार अपनी जगहें छोड़कर चले गए उनकी जगह पूर्व नहीं हुई है लता मंगेशकर जिसका नाम है लता मंगेशकर को खुदा करोड़ों बरसों ज़िंदा रखे जब भी वो रिकॉर्डिंग के लिए आई तो वो अपने म्यूजिक हॉल के बाहर चप्पल उतार देती थी और उस दरवाजे को ऐसे चूबना कि जैसे सरसोती के मंदिर में आए नौशाद साहब का एक बहुत ही अलग स्टाइल था पर उनको भी परफेक्शन का बड़ा ही ये था कि भाई ये होना ही चाहिए और उनको ये सब मालूम होता था लता गा रही है तो उसका सुर ये होना चाहिए वो इतना ऊंचा गा सकती है रफ़ी साहब गा रहे हैं उनका ये होना चाहिए तो उनके गाने में कभी तकलीफ़ नहीं होती थी बहुत ही भले और बहुत अच्छे इंसान हैं